अष्टादश अध्याय छठ नंबर का श्वक के ऊपर त्याग था देखिए ये शास्त्र जो है हमारे धरोहर हैं, जो तो भविष्य के लिए हमें मार्ग दिखाने वाले हैं हमारे धरोहर हैं हमारे पूर्वजों ने बहुत परिश्रम करके इसको हमारे सामने रख दिया है तो इसमें भगवान के स्वरूप का तीन रूप का वर्णन है शास्त्रों में सवुर्ण साकार रूप से है सवुर्ण निराकार रूप से है निर्गुण निराकार से रूप से प्रसंग के आधार पर उसको समझना होगा कहां पर सवुण साकार भगवान की चर्चा है एक ही भगवान है तीन तरह से व्यवस्था दिखाई देती है सवुण साकार श्रवण निराकार निर्गुण निराकार तो और हमारे अंतकर्ण में तीन प्रकार का मल भरा हुआ है मल विक्षेप आवरण ध्यान देना एक एक का एक एक भगवान के साथ संबंध होगा किस स्थिति में हम हैं यदि मल है विषयाशक्ति शक्ति सब तक तर की प्राप्ति की इच्छा है वर्तमान जगत को तो त्याग करके साधना में आया हुआ व्यक्ति होता है विश्व को त्याग कर प्रारंभिकाधीन जीवन जीने की इच्छा से आया हुआ होता है वर्तमान के लिए कोई प्रयास है ही नहीं भावी जो फल हैं पुत्र रूपी फल स्वर्ग रूपी फल प्रम्बल रूपी फल उसके लिए काम में कर्म करेगा कर दुख दी वही कर्म यदि निष्काम भाव से करता हो। कर्म कैसा है चाकू जैसा है जैसे चाकू इतरों को करेंगे तो सब्जी काटे और इतरों करके तो हाथ काटे वही मन है वही इंद्रिया है सब वही साधन हमारे पास है यानी से करना है प्रयोग किस प्रश सदुपयोग कर दे दुरुपयोग कर दे क्या करते हमारे ऊपर है जब तक शरीर में आत्मबुद्धि है मान विषया है स्वर्ग की उसको हटाने के लिए भगवान के लिए कर्म करना सभ्य सेवक भाव संबंध होगा क्या होगा भगवान व किस रूप में सगुड़ साकार रूप में जो सभ्य सेवक भाव करते पिता पुत्र आदि तो का सब्य पिता पुत्र तो संबंध है भगवान के साथ यदि सभ्य सेवा भाव संबंध समझता हो कोई तो वो विषया को हटाने के लिए भगवान के लिए कर्म करना भगवान करना, पूरे संसार भगवान के रूप में आ जाता है सगुण सा का रूप में है सबके सब है सर्वम खुनदम ब्रह्म है फिर भी शास्त्रीय रूप जो होते हैं रामकृष्ण आदि दे आकार देवी आदि जैसे जैसे हैं गणपति सूर्य देवी सूर्य विष्णु आदि उन आकारों की पूजा कर रहा अर्चा ग्रह में लग जाना भगवान के लिए कर्म कर रहा भगवान इस काम आपसे और भी कर्म है भगवान की सेवा करना उस समय में हमारा संबंध होगा सब्य स्वामी भाग दास दास्य भाग भगवान सव्य है मैं सेवक हूं शरीर में आत्मबुद्धि करके कर रहा हूं उस काल में शरीर में आत्मबुद्धि है विषय आशक्ति से छूट काला पाने के लिए ऐसा कर रहा है विषय के आशक्ति समाप्त हो गई मल समाप्त हो गया अंतकरण में मल नहीं आओ अंतग्रहण भूल गया साफ है फिर भी विक्षेप है शरीर में आत्मबुद्धि तो गई नहीं अभी भी हट गई शरीर में आत्मबुद्धि अभी भी है उसके लिए शरीर से भीतर होकर के उपासना में लगना चाहिए अंशांशी भाव में किस रूप में अम्षांग। जब अंशांशी भाव में उपासना करता है उस काल में मैंने तो स्वत्व तो स्वामित्व तो संबंध होगा ईश्वर की उपासना ईश्वर भाव से उपासना करेगा सौर्ण निराकार की उपासना होगी किसकी होगी उपासना तो काल में आकार में दिखता जब कर्म करता है व्यक्ति तो आकार लेकर ही कर्म करता है तो विषय शक्ति हटने पर उपासना है तो उपासना से क्या हो जाते हैं कि एकाग्रता आ जाएगी अपने जो लक्ष्य में एकाग्रता आ गई आने पर भी द्वैत बुद्धि तो है अंशांशी भाव तो है अंशानशी भाव है तो इसको हटाने के क्या करना होगा आत्मज्ञान की आवश्यकता होगी नहीं के ज्ञान की आवश्यकता होगी उसके लिए रूप परिषदों की आवश्यकता है जब पढ़ने पर तत्वशी तो महाभाग्य आदि के द्वारा समझेगा जब भूमि उर्वरा हो जाए तो फिर फसल के लिए कोई गहरी नहीं है कहते हैं रामकृष्ण परामर्श जी को पास में तोतापुरी जी पहुंच गए एक बार कहते हैं तो उन्होंने उनको संन्यास दिया कहते हैं तोतापुरी जी नहीं ऐसा मानते हैं तो केवल महावाग्य के सुनाया वो ज्यादा देर नहीं बैठे वहां त्वता तो पूरी जी रामकृष्ण परम से पास क्यों कृतोपासक थे वो उपासना करके उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया था अंतर शुद्ध साफ शुद्ध बनाया था स्थिति ती थी, थी। उन...। उन... मारे देहात्मा आत, आत्मबुद्धि समाप्त तो कर देता साधक का उपासना में जुड़ जाता है भीतर हो जाता है पहले अर्चा विग्रह विषया शक्ति उस काल में अर्चा विग्रह सहयोग लिया दास्य दास्य दास भाव को सेवा की मैं मनुष्य हूं परमात्मा बड़े भगवान है इस बुद्धि से काम करता था वहां तो जो भी कर्म करता था उसका काल में भगवान को अर्पित करता था अपने लिए नहीं करता था जो काम में कर्म होता अपने लिए करता है वही कर्म अब भगवान के लिए किया उसके परिणाम अंत की शुद्धि होगी सफाई हो होने पर भी विक्षेप तो रह गया शरीर में आत्मबुद्धि गई नहीं अभी उस स्थिति में क्या करेगा अंशांश भाव से उपासना में लग जाएगा मैं अंश हूं परमात्मा अंशी है बड़े है छोटा हूं किंतु तो शरीर से आत्मबुद्धि हटा करके जीव कोटी में जाता उस काल में क्यों जाता है अपने को जीव में जीव भाव में ले जाता है उपासना काल अब जीव भाव में पहुंचने पर भी क्या स्थिति है अद्वैत तो नहीं हो पाया भगवत रूप नहीं हो पाया स्थिति ऐसी क्या है वहां द्वैत भगवान बड़े में छोटा हूं बुद्धि है मैंने अंशांश भाव में है उस काल में ऐक के बुद्धि में जाने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता होगी अहम ब्रह्माष्टमी तब होगा तत्वशी महाबार के सुनने पर ये है माने महाभार अंतिम काल की बात है पहले अर्चा विग्रह किया हो जिस व्यक्ति ने पूर्व जीवन में उपासना की हो कृतोपासक हो चुका हो उस काल में ज्यादा उपदेश की आवश्यकता नहीं है महावाग के मात्र से उसका काम हो जाता है ये मुक्तोपनिषद में चर्चा है इसकी मुक्तिको परिषद में पहले चर्चा है तो तीन प्रकार के भगवान के स्वरूप है हम किस कोटि में हैं यह कि हम पहले जाके ज्ञानी वर्ग बैठ जाए अथवा ज्ञान होने पर भी वो कर्म करते रहें यह भी विरोध है ज्ञान होने पर भी कर्म करता करते ये विरोध है और ज्ञान हुआ ही रहे कहा, कहा ज्ञान पता नहीं पता ही रहे बस ज्ञान में बैठ गए काम नहीं चलेगा एक एक सीढ़ी से ऊपर जाना होता है सीढ़ी माध्यम से चलना होगा तो यहां पर कर्म और ज्ञान के विषय में कुछ चर्चा हो रही गीता में दो ही बातों थी यहां मैंने उपासना भी कहा है द्वादश अध्याय जो भी है वो कर्म के अंतर्गत ही आ जाता है शारीरिक कर्म तो उपासना नहीं है शारीरिक कर्म यज्ञादि कर्म होते हैं पूजा आदि करना कर्म अर्थरादिग्रह आदि शारीरिक कर्म है ये मानसिक कर्म है कौन उपासना उपासना करने की वस्तु है ज्ञान होने की वस्तु है ज्ञान किया नहीं जाता ज्ञान के साधन किया जाता उपासना करनी है वो करने की वस्तु जो होते कर्म में आने जाते शारीरिक कर्म तो नहीं है उपासना किंतु मानसिक कर्म शारीरिक कर्म एक आदि है जो कुछ है बाहर के हैं शरीर से होने वाले कर्म किंतु उपासना जो होती है मानसिक कर्म में आ जाता है आ जाती है तो तीनों के तीनों हमारे जीवन में होना चाहिए इसलिए भाष्यकार जगह जगह में कहते हैं यह जन्म कृत पर पूर्व जन्मांतर कृतंबा कर्वा कृत कर्मा, कर्मा अंत शुद्धि चाहते इत्यादि चाहे इस जन्म में किया हो चाहे पूर्व जन्मांतर का कर्म हो कर्मा, ऐसा भी हो सकता है जन्मांतर का कर्म के द्वारा शुद्धि देखे गई वर्तमान समय देखा है कई ऐसे महापुरुष हैं ऐसे देखा गया है और किसी को इसी जन्म के कर्म काम कर रहे हैं जैसे मैं को हुआ है पूरे जीवन उपासना में उसके माध्यम से ज्ञान है उनको ऐसा देखा है तो ये क्रम से चलना होगा तो शास्त्र में चर्चा जैसे आए समझना पड़ेगा हम किस कोटि के अधिकारी हैं तो हमारे लिए कौन सा कर्तव्य है उसी से चलना हमारे लिए अच्छा होगा ये बात है तो यहां पर मीमांसों के साथ में गीता में कर्म और ज्ञान की चर्चा है का कहीं ज्ञान की चर्चा कहीं कर्म की चर्चा है तो इसको देखते हुए क्या ज्ञान से मोक्ष है कर्म से मोक्ष है या दोनों है तो दोनों मिलकर के है ये तीन प्रश्न उठ सकते हैं विचारों के मन में वही विचार या भाष्यकार ने रखा है ये जो शास्त्र श्लोक में यही रखा है इसमें मीमांसा का बोले मोक्ष तो अनायास है नित्य कर्म करता रहे इतने से मोक्ष हो जाता है काम कर्म नहीं करेगा प्रतिनिध्य कर्म नहीं करता और पूर्वकृत कर्म इस जन्म कोई नित्य कर्म करने का जो कष्ट था उसे नष्ट हो गया हो गया। रहे नहीं कोई भी कर्म आगे सही रहने की संभावना है पूर्व कर्म नाश हो गया उनका कहना यह है सिद्धांत ने वही प्रश्न किया यदि नित्य कर्म से के दुर्ध का पाप नाश नहीं होता दुरीत नाश नहीं होता होता भी है तो पाप का ही नाश होगा पुण्य कर्म का तो नाश नहीं होगा ना अनादिकाल से चल रहा पुण्यकर्म तो उसको होगी भी कैसे मुक्ति होगी तो कर्म से मुक्त नहीं है ये भाष्यकार की बातें किंतु तो परंपरा से कर्म साधन बात है यह नहीं कि कर्म से मोक्ष नहीं तो पहले ज्ञान में बैठ जाए नहीं पहले छत के छत पे नहीं, नहीं पहुंचेगा पीछे सीढ़ी बाई सीढ़ी जाना पड़ेगा वैसे शुरुआत शास्त्रार्थ छिड़ रहा है उनका अब का नौसेन कहते हैं एक सिंह टूट गया तो दूसरे से बाहरगा ऐसे कहावत है यहां भी है जिला कोर्ट में हार गया तो हाईकोर्ट में जाएगा हाईकोर्ट में हार गया सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो मैं मान मीमांसक एक प्रहार और करते हैं यहाँ आत्मा करता है मुख्य करता है शरीर शरीरदय आत्मा ही करता है इसके लिए दृष्टांत से साथ बल पर पूर्व होता है ये कहना है प्राचीतिक कर्तृत्व से आविद्य श्रुति प्राण्यम अप्रिथमित उत्तम संप्रति कर्तृत्व से प्रकारांतरण पार्थिक उत्थापति सिद्धांत के स्थिति पूर्व में देखो तो प्रतिति से होने वाली को प्रातितिक कहते हैं प्रातीतिक नहीं है प्रातितिक मात्रा देना चाहिए स्वाभाविक जो कर्तृत्व तो दिखता था आविद्युक में भी आविद्यक है वो अविद्या काल में कर्म हो रहा है विभाष्यकाल कहते हैं अज्ञान काल में है देहात्म बुद्धि से कर्म कर रहा है अज्ञान काल है जो प्रातितिक कर्तृत्व से आविद्युत्व भी प्रमाण श्रुति प्रमाण है जब तक ज्ञान में नहीं पहुंचा तब तक व्यावहारिक श्रुति भी प्रमाण है करके वाषिक आदि का दिया स्वर्ग वर्ग आदि बताने वाली श्रुति ये प्रामाण्य है उसमें श्रुति अप्रमाण नहीं है प्रमाण कब तक जब तक आपको ज्ञान नहीं होता तब तक प्रमाण है फल भी है सब है कैसे स्वप्नम तब तक प्रामाणिक कब तक, कब तक? जब तक में है जागृत में आने के बाद अप्रमाण होगा अप्रामाणिकता होगी जब तक स्वप्नम है प्रामाणिक है कोई व्यक्ति सोते समय में पानी पीना पड़ेगा करके एक लोटा पानी रखता हो अपने सिरा में रात्रि में प्यास स्वप्न में प्यास लगी वो पानी पिएगा या अपने बनाया हुआ पानी पिएगा वो पानी नहीं पीता जागरूकता पदार्थ स्वप्न में कहां पानी आएगा स्वप्न का वही का, का के चाहिए पानी पीता प्यास भी बुझ जाता है तो क्या प्रामाणिक है कि नहीं उसको जो ज्ञान हुआ था प्रामाणिक है तब तक जगने के बाद वो अप्रामाणिक है इसी प्रकार यहां से जब तक नहीं जगते हम पारमार्थिक सत्ता में नहीं पहुंचते आत्मभाव में नहीं पहुंचते तब तक ये प्रामाणिक है स्वर्ग भी है धर्क भी है भगवान है सब है सब है श्रुति है सब है कर्मकांड श्रुति अप्राम नहीं तब तक जैसे जगने के बाद ही स्वप्न अप्रामणिक हो जाता है इस प्रकार ये श्रुति जो कर्मकांड श्रुति ज्ञान कांड वाली श्रुति ज्ञान होने पर अप्रामणिक घोषित होगी तब तक नहीं इस्ते किया था भाष्यकार नहीं प्राकृतिक कर्तृत्व से जैसे दिखाई पड़ रहा है अप्रत्युहण्य खंडित नहीं होता इतनी उत्तम भाष्यकार ने ऐसा कहा संप्रति अब क्या कहना चाहते हैं कर्तृत्व से प्रकारांतर पारमार्थिक आत्मा में जो कर्तृत्व तो दिख रहा है पारमार्थिक है वास्तविक है ये मीमांसा कहते हैं क्यों शरीर से पृथक आत्मबुद्धि जब तक नहीं होती तब तक तो पारलौकिक कर्म कर नहीं सकता वही आत्मा तो कर्म करता है जो मैं शरीर से भिन्न हूं ये कर्म करके आगे शरीर छोटने के बाद मैं वहां फल भोगा आत्मा में ऐसी आत्मबुद्धि होगी तो कर्तृत्व तो आत्मा में ही है वास्तविक कर्तृत्व तो आत्मा में है क्यों शरीर से आ, आत्मा को पृथक किए बिना कोई कर्मकांडी कर्म नहीं कर सकता शरीर अ भस्म होने वाला है कर्म का फल कालांतर में लोकांतर में मिलना है तो आत्मा को शरीर से पृथक जानता है वो जानकर कर्म करता है यही कहा इसलिए वास्तविक है ना स्वर्ग फल जो मिलना होगा उसको कर्म के आधार पर वास्तविक वास्तविक पारमार्थिक वास्तविक कर्तृत्व यही उत्थापन करते मीमांसक के मत को ला करके भाषिका करते हैं आत्मा में कर्तृत्व वास्तविक है यह कहना है इसके लिए कहा तुम अन्य से जो तुम ये मानते हो भाषाकार बोल रहे हैं तीन को बोल रहे हैं मानसल हो यद तुम अन्य से जो ऐसा तुम मानते हो स्वयं अप्र अव्याप्रिय मान पर आत्मा स्वयं व्यापार युक्त न होने पर भी आत्मा जो शरीर आदि में व्यापार हो रहा है आत्मा में व्यापार न होने पर भी सन्निधि मात्र ना करोती मात्र से भी आत्मा करता है ऐसा तुम मानते हो किसके माध्यम से सन्निधि मात्र से व्यापार तो शरीर आदि हो रहे गाड़ी चलती हुई देखती है क्योंकि ड्राइवर के सन्निधि से गाड़ी चल रही तो वो, वो ड्राइवर ही चलता बोला जाता है उसको किसी प्रकार यहां भी है ये तो मने से तुम ऐसा मानते हो फाशिका मीमांसा के लिए बोल रहे ये तो मन से तुम ये जो मानते हो स्व स्वम अव्याप्रिय मानव स्वयं व्यापार युक्त होने पर भी आत्मा ये आत्मा सन्निधि मात्र शरीर के सान्निध्य मात्र से करो ती शरीर के कर्म आत्मा ही करता है तदे ब तो मुख्य कर्तृत्व सान्निध्य मात्र से जो तो कर्तृत्व आया आत्मा में मुख्य कर्तृत्व तो है आत्मा का गाड़ी गिर जाती है तो किसको दंड देता है राजा किसको दंड देता है ड्राइवर को उसी ने किया है तो उसी में है गलती ड्राइवर की मारी जाती गाड़ी की नहीं मारी जाती ठीक इसी प्रकार यहां भी मुख्य कर्तृत्व तो है कोई दृष्टान दे रहे मीमांस ओर से यथा राजा युद्धमानशो योदेश योद्धा लोग लड़ रहे हैं किंतु राजा वहां क्या होता है यथा युद्धमान युद्धते राजा लड़ता है ऐसा प्रसिद्धि है लड़ने वाले हैं योद्धा लोग सेना लड़ रही है किंतु राजा लड़ता है ऐसी प्रसिद्ध है लोगों में मुख्य कर्तव्य तो राजा भी दिखता वहां क्या दिखता है यद्यपि योद्धा लड़ रहे हैं वहां सेना लड़ रही है किन्तु राजा भी कर्तृत्व है यथा राजा जैसे राजा है युद्धमान योद्धा होते हैं कौन लड़ाई करने वाले जो होते हैं सेना युद्धते यदि युद्धे, राजा युद्धते ऐसा प्रयोग होता है क्या प्रयोग होता है यदि प्रसिद्धम ये प्रसिद्ध है जैसे स्वयं अयुद्यमानी राजा स्वयं युद्ध में नहीं है फिर भी राजा युद्ध ऐसा प्रयोग होता है राजा करता है ऐसा प्रयोग हो जाता है किस किस कारण से संध्या देगा उसके सानिध्य में सेना लड़ रही है उस राजा के सानिध्य में लड़ता हुआ भी जो राजा है उसको राजा योद्धे ऐसा प्रयोग जैसा होता है यहां भी आत्मा के सानिध्य में शरीर में कर्म होता है उस सेना के सामानि शरीर आदि कर्म होने वाले यहाँ है उसका कर्म कर्म ये आत्मा के ही माना जाता है आत्मा में मुख्य कर्तृत्व है जैसे वह राजा में मुख्य कर्तृत्व दिख रहा है लड़ने पर भी सान्निध्य मात्र से उसी प्रकार आत्मा में मुख्य कर्तृत्व है करता आत्मा है ये कह रहे हैं सनिधारण जीत और पराजित सोध्योद्य भी बोला जाता है राजा को योद्धि बोला जाता है युद्धते शब्द प्रयोग और जीत पराजित भी राजा के माना जाता है राजा जीत गए राजा हार गए लड़ गए शहरा राजा जीत गया राजा हार गया ऐसा प्रयोग होता है तो कर्तृत्व तो राजा में माना जाता है उसी कर्तृत्व तो। न लड़ने पर भी सानिध्य मात्र से तथा इस पर दूसरे दृष्टांत तो, है तथा माना सान्निध्य पात्र से कर्तृत्व मुख्य कर्तृत्व होता है करके दिखाया आत्मा में मुख्य कर्तृत्व है केवल सान्निध्य पात्र से क्रिया तो शरीर में ठीक है तथा उसी प्रकार दूसरा दृष्टान्त सेनापति सेनाध्यक्ष होगा सेनापति बाचा एवं करो से ही। सेना को क्यो स्थान में बैठो स्थान में बैठो से बोतो सो लड़ता नहीं सेनापति केवल बाणी से क्रिया कर देता कौन से शरीर से तो नहीं है लड़ रहे योद्धा लड़वाने वाला होता है वो से। तथा सेनापति जैसे राजा है उसी प्रकार सेनापति भी बाचा एवं बाणी के द्वारा ही करोती करोती करता है युद्ध करता है कौन सेनापति क्रियाफल संबंध से क्रिया का फल का संबंध भी प्राप्त कर जाता है कौन हार जीत का संबंध वो मंत्री हार गया ऐसे बोलते सेनापति हार गया ऐसा बोल जाते हैं क्रिया का फल का संबंध भी उसी को मिलता है किसको सेनापति को क्रिया फल संबंध से राजा सेनापति राजा सेनापति से राजा।, राजा को देखा गया क्रिया का फल सेना क्या है सेनापति को देखा गया सेना को नहीं देखी गई लड़े वो सानिध्य मात्र से कर्तृत्व एक बातचाप करतृत्व बाणी के द्वारा कर्तृत्व है राजा में सानिध्य मात्र से चुपचाप है राजा फिर भी राजा लड़ता है बोलते हैं फल प्राप्त कर दे आर्जित इस सेनापति में भी प्रयोग है बाणी से से यथाच तीसरा दृष्टांत है यथा ऋतिक यजमान से देखो यजमान यज्ञ आदि करवाते हैं करते नहीं ब्राह्मणों से करवाते हैं इनके द्वारा करवाता है यजमान फल किसको प्राप्त होता है ईश्वर आदि फल ये आ, जैसे यहां भी आत्मा तो करता नहीं करने वाले शरीर आदि हैं फल आत्मा को मिलता है इसलिए कर्तृत्व तो आत्मा में है ये मेरा सकता है मुख्य कर्तृत्व तो आत्मा में है गौण नहीं सिद्धांत ने कहा था शरीर आदि के जो कर्तृत्व का आरोप कर दिया आत्मा का गौण तो आत्मा दिखता है जो बोलते हैं, नहीं मुख्य कर्तृत्व यथाशुक कर्म जो ऋतु का कर्म होता है होता उद्घाता और तीन प्रकार के होते हैं ऋतु कर्म तीनों मिलाकर के है तो ये तीन कर्म करने वाले होते हैं यज्ञ में फल यजान को जाता है यजबान को फल मिलता है देखा गया है <प्रिय> तो अन्य का कर्म अन्य को जाने पर भी मुख्य कर्ता तो उनको कहा जाता है ठीक है जैसे ऋतु का आदि मुख्य कर्ता है वहां क्यों है मुख्य कर्ता वही है वहां यजमान तो नहीं है फिर भी यजमान को बल नहीं जाता है इसलिए क्या मिला यजमान वही मुख्य कर्ता माना जाता वहां कर्म करने वाले दूसरे हैं किंतु यजमान को मुख्य कर्ता माना जाता है ठीक इस प्रकार यहां भी आत्मा कर्म न करे भले किंतु कर्ता तो आत्मा के माना जाता है मीमांस बोल रहे हैं तथा यह तीन दृष्टान देने के बाद में अब आत्मा में लेकर बोलते हैं मीमांस तथा देहादि नाम कर्म जो देहादि के द्वारा किया गया कर्म देह से इंद्रियों से मन से जो जो कर्म होगा कायिक वाचिक मानसिक तीन प्रकार के कर्म होते हैं तो जो भी कर्म हो माने कायिक कर्म देखा गया कहाजो में देखा गया वाचिक कर्म सेनापति में देखा गया का कर्म इसमें देखा गया दे है मैंने नहीं नहीं यहाँ ऋतुगो में वो कर्म कर रहे हैं ऋत्युगो यह नाम को फल है और वाचिक कर्म दिखा है सेनापति और सान्निध्यमात्र कर्म कहा का राजा जी ठीक प्रकार आत्मा में भी ऐसा है चाहे शरीर से कर्म हो चाहे वाणी से हो चाहे मन से हो किसी से भी कर्म हुआ वो कर्म आत्मा का ही माना जाता है पूर्वाजी बोल रहा तथा देहादी नाम कर्म जो देहादी तीन से होने वाले कर्म शरीर से वाणी से मन से यह तीनों का दृष्टान दे चुका मीमांस उसी प्रकार देहादि में होने वाले जो कर्म है कायिक, एक बाचिक कर मानसिक कर्म है कर्म आत्मकृतम से आप आत्मा के द्वारा किया हुआ होता है देहा को लेकर जो कर्म होता है आत्मा का ही है जैसे ऋतु के द्वारा किया हुआ कर्म यजमान का होता है उस प्रकार और बाणी के द्वारा किया हुआ कर्म भी आत्मा का ही होता है मुख्य कर्म माना जाता है जैसे सेनापति के सेनापति वाणी से लड़वा रहा है सेनापति के माना जाता है योद्धा लड़ रहे हैं और मन से जो होगा शान्ध बात है राजा दुष्टांत किया तीनों प्रकार करवा आत्मकृतम से आत्म के द्वारा किया हुआ मना होगा फल से आत्मगामी तो तीनों प्रकार के क्रिया का फल आत्मगामी है चाहे सेना लड़े राजा को फल, शेना लड़े, शेना को फल मिल रहा है चाहे सेना लड़े सेनापति को फल मिल रहा है चाहे ऋतु कर्म करे यजमान को फल दिख रहा है इस प्रकार फल तो आत्मा को ही मिल रहा है अभी चाहे तीनों शरीरों से कोई भी कर्म होता हो उस कर्म का फल भुगतना आत्मा को ही है बस इसलिए आत्मा मुख्य करता है अन्य कर्मों का भी आत्मा में मुख्य मारा जाता है इनके तीन दृष्टान दे दिया हीमाशु पर आत्मा का तो फल आत्मका भी है यहां के द्वारा किया हुआ का यथावत भ्रामक भ्रामक कहते हैं जो मैग्नेट बोलते ना चुंबक लोहा को घुमाने वाला लोहा को क्रियाशील करने वाला यह भी एक दृष्टान्त है यथा भ्रामक से लोह भ्राह्मतृत्व लोहे को क्रियाशील कर देना सुमक जो मैग्नेट बोलते हैं यथा भ्रामक से जो ब्राह्मण है ब्रह्मपाद विक्षेप है ना तो घुमाने वाला दूसरे को नचाने वाला लोहे नाच जाते हैं उसकी कांट नहीं भ्रामक लोह भ्राह्मतृत्व लोहे को घुमाने के कारण से अब व्याप्रत से व्यापार नहीं है उसमें किसमें तो सुम्बक में कोई व्यापार नहीं है फिर व्यापार है वो राप्रत से मुख्य में कर मुख्य करते कई उसी को करता माना जाता है दूसरा कोई चेतन तो करता दिखता नहीं वहां लोहा को खींच रहा हो अपने तरफ खींच रहा तो उसी को करता माना जाता मुख्य करता माना जाता है व्यापार नहीं वहां उस सुम्बक में कोई व्यापार नहीं है फिर भी माना जाता है ये मीमांसक दृष्टान दे रहा है इसी प्रकार तथा आत्मा इति इसलिए क्या होगा ये फल आत्मा को ही होगा देहादी के द्वारा किया हुआ कर्म आत्मा का ही होगा जैसे चुंबक जो होता है लोहे को क्रियाशील कर देता है वो जो कौन दिखा जाए करता किसको मारा जाए जो लोहे को घुमाने वाला करता कोई दिखता नहीं वो तो क्रिया वो तो कर्म हो गया घूमने वाला हो गया कौन हो गया वो तो कर्म हो रहा लोहा स्वयं करता नहीं माना जाएगा उसको घुमाने वाला कोई है कौन तो चुंबक को माना जाता है व्यापार रहित भी करता माना गया उसको इस प्रकार आत्मा करता है व्यापार रहित भले ही आत्मा भी व्यापार नहीं होता फिर भी करता वही सिद्ध होता है इतने दृष्टांत चार दृष्टान्त करके सिद्ध कर दिया आत्मा मुख्य करता है बिहारी के कर्म आत्मा का माना जाता है इसलिए फल भी भोगेगा वही मास्टर ने कहा इसलिए कर्म कांड सिद्ध है ये कहा तब असत तो सिद्धांत कहे ठीक नहीं है तब असत्य कैसा कर्म ठीक नहीं तो वे कारक तो प्रसंग न करता हुए कारक मानना पड़ेगा क्या मानना पड़ेगा तो क्रिया क्रियाजनक कारगतम कारक का नियम यह होता है जो क्रिया पैदा करे उसको कारक कहते हैं राजा लड़ नहीं रहा उसको लड़ाने वाले मान जाए क्रिया लड़ने वाला माना जाए तो क्या होगा बिना किए कारक मानना पड़ेगा उसको लोहा को घुमारा चुंबक बिना क्रियाशील होते हुए कारक तभी बना जाएगा जब क्रिया करा क्रिया हो तो कारक माना जाए क्रिया नहीं है कुछ करता नहीं तो कुछ किया काम नहीं कर रहा है उसको करता कौन मानेगा स्थिति में आ जाए अकुर्वत् कारकत्व न करता हुआ कारक बनना पड़ेगा उसको आत्मा क्या मानना पड़ेगा दोष है करता हुआ कारक होता है क्या होता है कुछ कार्य करे तो उसको कर्ता मानेंगे कुछ भी नहीं कर रहा चुपचाप है उसका कर्ता नहीं होता इस अकूर्वता तो प्रसंगात संग्रहवा है न करता हुआ कारक तो आ जाएगा ऐसे मानने लग जाएंगे कारकम अनेक प्रकार मीमाश कारक अनेक प्रकार कुछ कारक ऐसे करता हुआ कारक होता है कोई न करता हुआ तो कारक हो जाता है उसका प्रकार अनेक है किसके कारक कारकम अनेक प्रकारम प्रकार मीमांसा बोलेगा कारक अनेक प्रकार के आत्मा जो न करता हुआ करता बनता ये ये भी एक कारक ही है कैसा है अनेक प्रकार के होते कारक कारकम अनेक प्रकार ऐसा मीमांसा बोले बात कारक तो अनेक प्रकार के होते हैं न करता हुआ भी कारक माना जाता है ऐसा थाना है तो सिद्धांत करना ऐसा मानना ठीक नहीं है देखो राजा आदि को जो कर्ता माना जाता है जहां हार्जित राजा का मंत्री का इत्यादि माना जाता वहां पर मुख्य तो है वहां स्वयं का भी कर्तृत्व तो है किसका स्वयं का भी राजा स्वयं लड़ सकता है स्वयं लड़ता है लड़ा हुआ होता है लड़वाता हुआ लड़ता है बात है ये सिद्धांतिक बोल रहे हैं राज राजा आदि जो तुमने दृष्टान्त दिया ना राजा है सेनापति है ऋतिक है सब जो यजमान है यजमान है राज तो राजा प्रवृत्ति मुख्य भी कर्तवन राजा आदि जो चार दृष्टान्तों में दिया था उसमें मुख्य कर्तृत्व भी हो सकता है क्या हो सकता है अन्य के कर्तृत्व तो आरोप करके मुख्य कर्तृत्व संभव है राजा तावत देखो राजा भी देखते हैं राजा तावत स्व व्यापारी भी युद्ध अपने व्यापार से भी युद्ध कर सकता है ना सानिध्य मात्र से सेनाओं को लड़ाता भी है अपने व्यापार स्वयं भी कर सकता है स्व्यापार व्यापारेरा भी युद्ध थे योद्धाराम योग तो दो प्रकार से लड़ता है स्वयं अप अपने व्यापार से भी लड़ता है और दूसरी बात योद्धाराम जो योद्धा लोग हैं मानी युद्ध का सेना लोग हैं उनको योदित न लड़वाता हुआ और धन वो धन देता है क्या देता है और वेतन देता है राजा तो उनके द्वारा दो दो माध्यम से माने लगा लड़वाता भी है धनदान के द्वारा भी धन दे करके भी मुख्य लोग राजा आदमी मुख्य करता ही माना जाता है कर्तित्व तो आ जाता है राजा हो चाहे सेनापति इनमें क्यों स्वयं अपना भी व्यापार है उनमें और आत्मा इनके देश से नहीं स्वयं व्यापार रहित है कैसा है राजा आदि में स्वयं का भी व्यापार है तथा तो उसी प्रकार जय पराजय फल भोगे मुख्य कर्तृत्व तो आत्मा में है और जय पराजय फल भोगने में भी वोत्व तो भी मुख्य है कि मैं राजा आदि थे स्वयं भी उनमें क्रिया है और दूसरे भी क्रिया करा रहे हो तथा यजमान से आप ही सेनापति का राजा का एक दृष्टान से हो गया यजमान को देखो यजमान भी मुख्य कर्ता बन जाता है पूर्णावती कौन करता है ऋत्यु करते यजमान करता है बाकी कर्म ऋतु का आदि करेंगे तो पूर्णाहुति के समय में यजमान को बुलाते लाओ यजमान वही अंत में आहुति वही करता है यजमान भी वह कर्म करता है केवल ऋतु का कर्म ही प्राप्त करता ऐसा नहीं है यजमान से प्रधान आ ना प्रधान आहुति का त्याग वही करता प्रधान है प्रधान आहुति कौन है पूर्ण आहुति प्रधान त्यागेना प्रधान आहुति का त्याग वही करता है यजमान से अपनी प्रधानता आगे ना प्रधान आहुति के त्याग माना है पूर्ण आवुति क्रियाग के द्वारा होता है ना? और और को है है है है को एक एक खरीद खरीद लेता क्या करता है? किसी का जैसे लिया उसी प्रकार देगा तो ऋतु चौक हो जाएगा यजमान को बोलना दक्षिणा देना दक्षिणा के द्वारा खरीद लेता है तो त्याग स्वयं करता है करता है, उसे से कराया जाता है, तो फलभतृत्व तो भी जमान में है ये तो हो गया स्वयं में भी कर्तृत्व तो है जिन पदार्थों में दिखाया भाषागार में अब कहते हैं आत्मा में ऐसा नहीं तो है मुख्य कर्तित्व है अस्मा अप्रिजा अव्याप्रत्यक्ष कर्तृत्व तो उपचार हो यह सगौण ही प्रयोग इसलिए जहां व्यापार नहीं है व्यापार रहित व्यक्ति में जो कर्तृत्व तो का प्रयोग करना गौण प्रयोग होता है क्या होता है मुख्य प्रयोग नहीं होता आत्मा में कर्तृत्व तो है हाँ ही रहे फिर उनमें मुख्य कर्तव्य नहीं होता गौण कर्तृत्व तो है साध के कारण देहादि कर्म का आरोप कर लिया गया जैसे सिंहों बालकों समय में सिंह का आरोप कर दिया जाता है किसका कहा एक बालक कर आरोप है कर्तव आत्मा अब जो व्यापार युक्त नहीं जो पदार्थ आत्मा में व्यापार नहीं होता व्यापक है व्यापार हो वस्तु व्यापार हो चल रहा फिर आदि जो जब उठना बैठना आदि होता है परिचन्न में आत्मा व्यापक है वहां व्यापार होना संभव नहीं है व्यापार के बिना कर्तृत्व तो नहीं आ सकता कुछ कर्म करे तब तो व्यापार हो तभी कर्तृत्व तो आएगा फिर भोक्तृत्व बाद के बाद कर्तृत्व आए नहीं व्यापार रहता है ये तीन जो दृष्टान्त दिया था राजा सेनापति यजमान आदि के दृष्टांत पूर्वाधिक दिया था अन्य का कर्तृत्व तो अन्य में वास्तविक मारा जाता करके दिया था ये जो है वह व्यापार युक्त स्वयं व्यापार युक्त तो व्यक्ति है वो निर्व्यापार है तस्त अव्यात जो व्यापार रहित तो व्यक्ति है आत्मा उसका कर्तृत्वोपचार है कर्तृत्व तो जो प्रयोग हो रहा है वह यह कर्तृत्वोपचार तो है सगौण वह गौण है यदि अवगम में जैसा जा जाना जाता है पहले क्या वही है गौ लोगों ने मितई बनाए आत्मा में यही है वास्तविक नहीं हो देहा आत्मभुद्धि मिथ्या का होता पड़ेगा कर्तित्व के बारे तो में यदि मुख्यमंत्र कर्तृत्व स्व्यापार लक्षण नकल पेटे जहां पर अपना कर्तव्य जहां प्राप्त नहीं होगा राजा आदि में मुख्य कर्तव्य जिस स्थान में प्राप्त नहीं होता हो स्वयं व्यापार रहित व्यक्ति हो जैसे कुछ चुंबक है मैग्नेट जिसको बोल रहे स्वयं व्यापार रहते वो फिर भी कर्तृत्व का आरोप किया जाता है, वो तो आरोप कैसा होता है मुख्य कर्तृत्व माना जाता है यही करता है लोहे को लावा खेच करके माना जाता है जा, जहां स्वयं व्यापार नहीं मिलता हो जहां राजा आदि में स्वयं व्यापार है राजा में भी सेनापति में यजमान में भी है अपना व्यापार है उनका यदि मुख्यम कर्तृत्व व्यापार लक्षण जो मुख्य कर्तृत्व अपना व्यापार स्वरूप होता है स्वयं का व्यापार उपलब्ध थे जहां उपलब्ध नहीं होता मुख्य कर्तृत्व राजा आदि में तो मुख्य कर्तव्य मिल रहा है अपना व्यापार है राजा में भी है सेनापति में भी यजमान में भी है तो जहां पर नहीं होता यजमान प्रवृत्ति नाम यजमान आदि में जहां नहीं मिलता हो मुख्य कर्तृत्व तथा सान्निधि मात्र का कर्तृत्व तो मुख्य परिकल्प उस काल में सन्निधि सान्निध्य मात्र से भी मुख्य कर्तृत्व की कल्पना करनी होगी क्यों व्यापार हो रहा है मुख्य व्यापार दिख नहीं रहा है वहां पर व्यापार की कल्पना करनी होगी वहां तो उस स्थान पर राजा आदमी स्वयं व्यापार दिख रहा है राजा में और सेनापति में और यजमान में स्वयं उनका व्यापार दिख रहा है तो इसलिए उनका तो मुख्य कर्तित्व माना जाता कर पार तो है यथा ध्रामक जैसे जहां निर्व्यापार पदार्थ में कर्तृत्व मानने के प्रसंग आ जाए तो वहां पर क्या मानना होगा मुख्य कर्तृत्व तो वहां जा जाता है जा व्यापार युक्त स्थान में जहां मुख्य कर्तृत्व की संभावना है वहां पर गौर मानना होगा चुंबक है भ्राम भ्राम को वो भ्राह्मण है ना जैसे लोहा को घुमाने से मुख्य कर्तृत्व से मानो वो ढेर व्यापार पदार्थ व्यापार नहीं होता कहीं ना कहीं कर्तृत्व तो मानने पड़ेगा जो क्रियाशील हो गया लोहा किसने कराया क्रिया तो माना वो उसे चुंबक को घुमानना पड़ेगा लोग यथा भ्रामक लोह तथा राजा राज यजमान आदि राम ऐसा तो नहीं है कि जैसे चुम्बक में देखा गया है कर्तृत्व तो न होने पर भी मुख्य कर्तृत्व तो का आरोप कर जाते हैं हाँ क्यों कोई मुख्य कर्ता होना चाहिए लोहा और चुंबक दो ही है वहां लोहा तो क्रिया हो रहा है स्वयं वो नाच रहा न वाला कोई है उसको तो कौन देता तो है चुंबक है ऐसा माना जाता है इस प्रकार राजा आदि में नहीं तीन दृष्टान जो पूर्वादि ने कर वो उसमें नहीं आए मुख्य व्यापार है उनमें न तथा राजा राजमाना जी नाम कहा स्व्यापारो उनके व्यापार उपलब्ध नहीं होता बात नहीं है उनका अपना व्यापार है इसलिए मुख्य कर्तृत्व तो है कहा आत्मा में नहीं ले सकते मुख्य कर्तित्व तो इसलिए शरीर को आत्मा व्यापार प्रतिकारणा कौन है जैसे एक बालक को सिंह बोलना गौ प्रयोग है तस्मात अब सारा से सा क्या निकल तस्मात सनिध मात्रा भी कर्तृत्व गौण यदि मात्र से भी आत्मा पे यदि कर्तव्य कर्तृत्व मानते हैं तो गौणीय हो गया है मुख्य होना संभव ही नहीं कर्तृत्व तो आना व्यापक वस्तु है व्यापक पे क्रिया नहीं हो सकती है परिचन्न में क्रिया होती है क्रिया मूर्तत्व क्या क्रियावत्व तो मूर्तत्व तो, नैया कहा क्रियाशील होगा उसको मूर्त कहते हैं शरीर आदि क्रियाशील है मूर्त पदार्थ मानते हैं तथा ऐसा मान्य पर तत्फल संबंधों भी गौण फिर आत्मा में जो मुख्य कर्तृत्व तो नहीं है शरीर हाँ। आज भी है मुख्य कर्तृत्व तो। उसका फल का जो संबंध उस क्रिया कर रहे कर्तित्व तो बना उसके फल का संबंध भी आत्मा में गौण ही माना जाएगा मुख्य नहीं माना जाएगा आत्मा में मुख्य फल भी तो नहीं है ठीक है तथा सदी तत्फल संबंध जो, जो कर्म जन्य फल होगा जो फल का संबंध हो फिर ना गौणा यह बस आत्मा पे तो गौण ही मानना पड़ेगा ना गौण है ना मुख्य कार्य में निर्वर्त थे ये भाष्यकार गौण के द्वारा मुख्य कार्य संपन्न नहीं किया जाता है स्वर्गारी फल नहीं भोगा जाता इसके साथ गौण के द्वारा जो मुख्य होगा वही फल भोगेगा ना गौण है मुख्य कार्य निर्वर्त गौण गौण के माध्यम से मुख्य कार्य तो मुख्य फल होगा संपन्न करना संभव नहीं है इसलिए आत्मा न करता है नोकता है दोनों ने ये सिद्धांत का स्व्यापारा भावे समिति मुख्यम मुख्यां करते तो आशंक है दृष्टांत वहा सिद्धांत का भाई अपना व्यापार जब नहीं है आत्मा में कोई व्यापार नहीं है ये एकदेशी जो बोलते हैं सिद्धांत जी स्व्यापारा भय स्व से जड़ा आत्मा आत्मा में अपना व्यापार नहीं होने पर सान्निध्य मात्र को तो मुख्य करते केवल सान्निध्य है शरीर के साथ जो कर्म करने वाले शरीर आदि है का सिद्धांत तो एक तो वो उत्तर देते तीन से कैसे होता है राजा का होता है सेनापति का होता है इत्यादि कहा यथा इत्यादि मीमांसों को कहा था यथा राजा युद्धमान से यह देशो युद्धते जैसे युद्ध युद्धमान युद्धा लड़ रहे सेना लड़ रही है में राजा को युद्धते कहा जाता है संधि मात्र से किसी मात्र से राजा और बोलता भी नहीं जो बोलेगा सेनापति को बोलेगा इनको क्यों बोलेगा छोटे से नहीं बोलेगा रा, राजा ये तो डाट पड़कार जो करना होगा सेनापति को करेगा मंत्री को करेगा सेना को कोई नहीं बोलता स्थिति है तो फिर भी राजा लड़ता है माना जाता है यह प्रसिद्ध है कहा स्वयं अयोध्या मानूप न लड़ता हुआ भी संविधान आदि बड़ा सन्निधि से ही माना जाता है जितस्त पराजित है ये बोला राजा हार गया राजा जीत गया, गया बोलते हैं सन्निधि मात्र से ठीक एक प्रकार है यहाँ भी देहादि के कर्म सनिधि मात्र से आत्मा पे किया हुआ माना जाता है पूर्व ये बोल रहे स्वयं अयोध्या मानत्व कथम तत्फल एक देश पूछते हैं तो पूर्व मीमांसकों से स्वयं लड़ने नहीं लड़ने पर उसका फल कैसे मिलेगा उसको प्रश्न आए तो कहा प्रसिद्धि बसा प्रसिद्धि है सेना लड़ती है राजा को फल देखा गया है राजा हार गया राजा जीत गया ऐसे मानते प्रसिद्धि के बल से ये फल आत्मा को ही मिलेगा फल ये मीमांक्षर ने कहा इसलिए आत्मा कर्ता भोक्ता है शरीर आदि से पृथक बुद्धि से कर्म करा पार्लोक कर्म करता है उसको फल प्राप्त होगा उसको कर्ता भोक्ता ये मीमांक्षर का ही कहना काय का व्यापार मुख्यत्व शरीर में व्यापार न होने तो ये ब्यापार पर भी मुख्य कर्तृत्व एक है सेनापति का सेनापति जैसे राजा में शरीर का व्यापार न होने पर दूसरा है सेनापति सेनापति में शरीर का व्यापार नहीं बाणी का व्यापार है क्या वहां फिर भी मुख्य कर्ता है सेनापति हार गया सेनापति जीत गया बोला जाता है मुख्य कर्तृत्व वहाँ है एक सेनापति इत्यादि का सेनापति सेनापति बाचा एवं करती बाणी से लड़वा तक युद्ध कर्म करता है लोग क्रियाफल संबंध क्रिया का फल संबंध भी प्राप्त करता है राजा सेनापति में दोनों में देखा गया क्रिया का फल का युद्ध रूपी क्रिया का फल हार जीत दोनों में देखा गया है सेनाओं के नाम नहीं आता वहां सेना हार गई सेनापी गए नहीं बोलते राजा हार गए सेनापति हार गए ऐसा माना जाता है ठीक इस प्रकार यार ले आत्मा को तिहारी गत कर्तृत्व तो है कामें कहते हैं तस्या फलवत्व राजपति अवश्य सेनापति कोई फल फलशाली तो राजा के समानी है सेनापति हार गया सेनापति जीत गया बोलते आगे कहते हैं अन्य कर्मा अन्य सनहिता सनिहित मुख्य कर्तव्य वैदिक उदाहरण अन्य कर्म के द्वारा अन्य में मुख्य कर्तृत्व तो आने वाले वैदिक ये तो लौकिक दृष्टान थे पहली वाली कैसे थे लौकिक थे, थे सेनापति राजा के बारे में वैदिक शास्त्रीय दृष्टांत में यजमान और ऋतुक ये शास्त्री में शास्त्रों में चर्चा आती है अन्य कर्म अन्य की कर्म दूसरे व्यक्ति की कर्म अन्य से से अन्य जो बैठा हुआ पास में बैठा हुआ है कर्म नहीं कर रहा है मुख्य तो उसमें मुख्य कर्तृत्व में वैदिक उदाहरण वहा वैदिक शास्त्रीय उदाहरण है वेद में आया यजमान और ऋतु की चर्चा आ गई तो वहां लोग कर्म करते हैं यजमान को फल मिलता है सान्निध्य मात्र से में बैठा हुआ साथ में बैठा इतनी बात है यथा इत्यादि कहा था यथाचार ऋतुकर्वान से जैसे ऋतु का कर्म कर्म का ऋतु वहां और फल होता है यजमान का यजमान कर्म किया बोलते यज्ञ किसने किया यजमान ही बोलते करता वही करते तो वही किसको फल मिलेगा यजमान को यज्ञ किया था स्वर्ग का गया कौन गया ऋतुक नहीं यजमान गया अंधे का कर्म अन्य में मुख्य कर्तृत्व देखा जाता है वेद में भी देखा गया कहां करे तो क्या ऋत्यु कथम ऋतुजाम कर्म यजमान से ऋतु का कर्म यजमान को कैसे जा सकता है अन्य का कर्म अन्य में इस शंका आया तो कहा तत्फल से भाषण कहा था तत्फल से आत्म का तो आदि कह हैं तो उसका फल कहा जाए का कर्म आत्मा में कैसे जाता फिर कहा वो तो फल आत्मा है वह तो आत्मा को पड़ेगा ना इस तरह फलभोग आत्मा को भी करना पड़ेगा देहाजी नाम कर्म आत्म प्रथम तत्फल से आत्मगामित्व कारण आत्मगामी ये फल तो उसका देहादी के कर्म का फल आत्मा को होता है सुख दुख आत्मा को भी भोगना होगा ये मीमांसा कह रहे थे ठीक में है स्व्यापार रिति सनिधि रेवा अन्य व्यापार हेतोर मुख्य कर्तृत्व तो दृष्टान्तर वहा अपने व्यापार रहित व्यक्ति में भी बिना मानी स व्यापार रहते अपने व्यापार के बिना भी सन्निधि देव तो, का का अन्य व्यापार हेतु सन्निधि अन्य व्यापार का कारण बन जाता अन्य का व्यापार का कारण सन्निधि मात्र मुख्य कर्तृत्व मुख्य कर्तृत्व देखा जाता है सन्निधि मात्र से दृष्टांत अंतर में अन्य दृष्टान जैसे राजा का दिया था अन्य भ्रामक मान चुंबक का दृष्टान्त दिया यथावश इत्यादिवासी ने कहा था यथाश भ्रामक्राम जैसे प्रसिद्ध है है क्रिया रही तो होने पर भी मुख्य कर्तृत्व तो उसमें मुख्य कर्तृत्व तो माना जाता है लोक में क्रिया न होने पर भी ठीक इस प्रकार आत्मा में क्रिया न हो फिर भी कर्तित्व था आत्मा में माना जाए सानिधि मात्र से लोहे माने सुंभक के साथ में लोहा क्रिया उसमें हो गई है उसमें भ्राह्म को भी माना जाता है लोह सुबक भी माना जाता है ठीक इस प्रकार है ये कहा पूर्वादिंग टीका में है सिद्धांत दोषित करते हैं तीनों खंडन करते हैं क्रिया पूर्वत कारम ये बोलते क्रिया करते हुए कारवम कारकम क्रिया करता हुआ जो कारण होगा उसको कारक कहा जाता है कर्म करता हुआ जो कारण होगा उसको कारक कहा जाता है क्यों क्रिया जनकत्म कारगत्व कारक का ही लक्षण वैयाकरण कहते हैं क्रिया का उत्पन्न उत्पादक जो होगा उसको कारक कहते हैं गमन क्रिया का उत्पादक होगा जैसे राम अगछति आदि उस काल में राम को कारक माना जाता है पहुंच जाता है राम जाता है इत्यादि इस प्रकार यथाजो कहा था ठीक है क्रियापूर्वत कारण कारकम क्रिया करता हुआ जो कारण है कारकम इतनी अंगीकार अंगीकार ऐसे स्वीकार है विद्वानों का क्या स्वीकार है क्रिया कुर कारकम ऐसा विद्वानों का स्वीकार अंगीकार है स्वीकार है उसके विरोध होता है क्रिया न हुआ व्यक्ति को कारक मानना कर्ता मानना यह तो दोष है इति बातों को दोष दूस, दूषित करते, है करते हैं तो सिद्धांत मीमांसों को पक्षों को करते है तद असत करके कहा वो ठीक ना ये तुम्हारी कहा कारक विशेष विषयत्व तो ना अंगीकार उपत्ति संकत है मारे कारक अनेक प्रकार के होते हैं ना कुछ में क्रियाशील होता हुआ कारक बनता है कोई क्रियाशील न होने पर भी कारक बनता है ऐसा कारक होते हैं कारक अनेक प्रकार है एक ही नहीं है जो क्रिया पूर्वत कारण कारक इतने मात्र नहीं उसकी है उसकी व्याख्या क्रिया न करता हुआ भी कारण होता है कारक विशेष विषयत्व तो अंगी करो अंगीकार इति संकत जो स्वीकार है ऐसा मानता है ऐसे सिद्ध करता है कि कारकम अनेक प्रकार मीमांशों ने कहा कारक अनेक प्रकार के होते हैं ये नवा कहते सिद्धांत यही है ठीक है आगे स्व व्यापार अंतरे न किंचित कारक में अपने व्यापार के बिना कोई भी वस्तु कारक नहीं हो सकता यह सिद्धांत बोला जा रहा है अपने व्यापार के बिना कोई भी कारक बन नहीं सकता करता बन नहीं सकता कोई भी अपने क्रिया के बिना यह सिद्धांत का कहना है तो अरे भाई राजा आदि में अपना भी व्यापार है सेना हुए तो व्यापार कराएंगे राजा व सेनापति स्वयं में भी व्यापार है उनका राजा आदि भी कहा था राजा आदिनाथ राजा पुरेश दर्शनार्थ राजा आदि में मुख्य कर्तृत्व भी देखा गया है अपना भी व्यापार है वहां युद्ध ठीक है दर्शन में विषय थे दर्श मान देखा गया था ना तो राजा अपना व्यापार उसी को स्पष्ट करता राजा इत्यादि सब था <laughs> राजा ताबत स्व व्यापारी राजा अपने व्यापार से भी तो लड़ता है से, सेनाओं के व्यापार से तो लड़ रहा हो अपने व्यापार से भी लड़ रहा हो योदाम योदय त्रेना तीस अपना व्यापार भी है और योद्धाओं को लड़ा भी रहा है वो व्यापार भी उसके पास है और धन धन दे करके युद्ध अपना बनाता है क्या बनाता राजा उनको धन दिया जा रहा है क्या वो सेनाओं को मुख्य में कर्तव्य राजा आदि में मुख्य कर्तृत्व तो ऐसा सेनापति हो चाहे राजा हो तथा जय पराजय फलों भोगे फल का उपभोग करते इसमें या कर्तृत्व तो भी मुख्य है फल भी मुख्य है फल क्या है वह लड़ाएंगे जय पराजय हार जीत राजा हारा राजा जीता टीका में कहते हैं यथाजो युद्धे योदित्व न जैसे राजा युद्ध में राजा का युद्ध में स्वयं यु, यु, युद्ध करता हुआ माने यो योदाओं को लड़ाता हुआ धन धनदान वेतन देता हुआ उनको तनखा देता है राजा मुख्यमंत्र तो राजा में मुख्य कर्तृत्व तो राजा में मुख्य तो है तथा फल उपयोगी मुख्य तस्थ कर्तृत्व फल के वो हा, जीत हार जय पराजय उसमें भी मुख्य करते तो, तो है राजा कर्तृत्व तो है तथा इत्यादि कहा था तथा जय पराजय फलभोग कर्म यजमान से तथा मीमाक्ष ने कहा जैसे ऋत्य जो होगा कर्म यजमान को होता है मुख्य करता वो माना यजमान माना जाता है फलभोगता भी यजमान माना जाता है इस प्रकार यहां भी आत्मा शरीर आदि के कर्म का कर्ता शरीर आदि कर्म कर रहे ऋत्यु के में और आत्मा मुख्य फल भोगने वाला होगा कर्ता मर जाएगा तो उसमें मं से नहीं कहा था यजमान से अभी सिद्धांति बोलते हैं कि देखो तथा यजमान से अभी उस प्रकार यजमान का भी देखो प्रधानता आगे ना पूर्णावृति का तय तो यजमान करेगा वो ऋत्युक नहीं करेगा उस काम को से करवाएंगे प्रधानता आगे ना उसके माध्यम से दक्षिणाधारण दक्षिणाधारण दक्षिणा देता है किसको इस माध्यम से मुख्य मुख्य तो माना जाता है वह आत्मा में नहीं है मुख्य कर्तृत्व तो। यही कहना है स्व्यापारा मुख्यम कर्तृत्व तो में अपने व्यापार से मुख्य कर्तृत्व तो होता है कहा निष्पन्न आए सिद्धांत अपने व्यापार से मुख्य कर्तृत्व होगा अपने से तो व्यापार जहाँ नहीं है मुख्य कर्तृत्व नहीं हो सकता तस्माद इत्यादि कहा था इसमें कहा था तस्मात अव्यापृत कर्तृत्व तो उपचार हो यह स्वगौण ये अवधि व्यापाकार रूप के रहित जो व्यक्ति होगा उसमें जो कर्तृत्व तो का कर गौण प्रयोग करना होगा वह तो गौणी है वो मुख्य नहीं है आत्मा में व्यापार नहीं है शरीर में व्यापार सिद्धांत ठीक है उत्तर उसी की व्याख्या करते हैं जो व्यापार रहित व्यक्ति में जो कर्तृत्व तो प्रयोग हो रहा है कर्ता है कर्म प्रयोग वो गौण है इसी इसकी व्याख्या है यदि मुख्यम कर्तृत्व से व्यापार लक्षण न उपलब्ध थे यदि मुख्य कर्तृत्व अपना व्यापार स्वरूप न मिले जहां राजमान पर वितरण राज आदि में नहीं मिले अपने व्यापार न मिले तथा सन्निधि मात्र कर्तव्य तो मुख्यम परिकल्पित तो स्थिति में सन्निधि मात्र से मुख्य कर्तित्व तो है कल्पना कल की जाती किंतु तो ऐसा तो नहीं है जैसे भ्राह्मण में है सुम्भ में मुख्य कर्तृत्व तो वहां किस कारण से अपने कोई क्रिया नहीं वहां क्रिया और कोई कर्ता कि मैंने क्रिया में होनी चाहिए लोहे में क्रिया हो रही है ड्राइवर की मैंने गाड़ी चलेगी नहीं तो कोई ना कोई तो है वह व्यक्ति गाड़ी चलाने वाला है ऐसे यहां भी लोहा को घुमाने वाला कोई तो मानना ही पड़ेगा तो क्रियाशील हो लोहा उस काल में उसमें मुख्य कर्तृत्व तो का आरोप कर देते हैं यही है घुमाने वाला ऐसा इस प्रकार यहां नहीं है ना इस सिद्धांत बोल राजा आदि में ऐसा नहीं है या अपने कर्तृत्व तो न हो जहां उसका स्थान पर चुंबक में होता है ऐसे नहीं प्रे राजा आदि में यहां मुख्य अपना कर्तृत्व तो भी एक आ हूं कहना है राजा आदि नाम स्व्यापार तत्व पूर्वोकम सिद्धम राजा आदि में अपना भी व्यापार है जो पहले कहा था उसके सिद्ध हुआ उसी को बताते तस्माद इत्यादि कहा था पहले की तो बात तस्मात साना भी कर्तित्व गौण का सानिधि मात्र से भी कर्तृत्व आता हो आत्मा में गौणी माना जाएगा ठीक थी, है एक दो व्यक्ति स्व व्यापार वक्त सिद्धेश होने पर ही भूख कर्तृत्व आता है कहा राजा आदि में देखा दो प्रकार हेतु तो पंचमी हेतु में कहते हैं जैसे पर्वतों बनमान धुमात पंचमी व्यक्ति हेतु में इस प्रकार यहाँ भी है तो सनि हेतु कर्गे कर्तृत्व राज प्रवृत्त शनिग्रेव कर्तृत्व से गौणते जयादिफल सैप्धम गौणतम राजादि में शनिमात्र जय पराजय भी गौण होना चाहिए हार्जित राजा का नहीं मानना चाहिए क्यों तो माना जाता कि नहीं मुख्य कर्तृत्व तथा चिका सती तत्फलबंध भी गौण है कर्तव गौण है तो फल का संबंध गौण ही होना था ठीक है कहा तत्र पूर्वोत्तम हेतुत्व है इस विषय में पहले जो कहा था आत्मा में मुख्य कर्तृत्व नहीं कहा उसी को सिद्ध करते हैं कहा तथा गौण करतु फल संबंध गौणत्व विषय है कहा तत्व करता है गौण कर्ता में फल का संबंध भी गौण होता है इस विषय में पूर्वोक्त बात करते हैं कहा न गौण है ना मुख्यम कार्य में निर्भरता का। रहेगा गौण के द्वारा मुख्य कार्य संपादन नहीं किया जाता फल हो कर्म का फल तो सुख दुख नहीं भोगा जाता गौण गौण करते तो मानेंगे तो आत्मा को सुख दुख नहीं मर जाए इसी तरह कह जो कुछ होगा ठीक है हम कहते हैं अन्य व्यापार ना अन्य से मुख्य कर्तृत्व अभाव है अन्य के व्यापार से अन्य में मुख्य कर्तृत्व आना संभव नहीं है व्यापार अन्य रहे कर्ता कोई बने मुख्य कर्ता बने आरोप हो जाता तो है गौर तो हो जाता है प्रयोग अन्य के व्यापार से अन्य में गौर प्रयोग तो हो जाता है कर्ता माना जाता है किंतु ऐसा सब मुख्य कर्तृत्व तो नहीं आ सकता अन्य व्यापार अन्य व्यक्ति के व्यापार के द्वारा क्रिया के द्वारा अन्य से मुख्य कर्तृत्व अभाव है अन्य व्यक्ति का मुख्य कर्तृत्व न होने में फलितम होती है निष्पन्न क्या उपहार करते हैं इस प्रकार का एक तस्मात इटाष्य तस्मात असद गीयते हाँ ये तुम्हारे द्वारा असति कहा जाता है के द्वारा असत कहा जाता है तया असदैव गियवया तुम्हारे द्वारा भाष्यकार बोल रहे हैं दीमा को ऊपर बोल रहे हैं तस्मात असदैव एतदगीय असदी कहा जाता है झूठ कहा जाता है तो देहादी नाम व्यापार है अब्यापृत आत्मा करता ये जो तुम बोलते हो देहादि व्यापार के द्वारा आत्मा जो करता तो। नहीं भोक्ता नहीं करता भक्ता बन जाता है मानते व्यापार नहीं हुआ व्यापार है कैसा है और देहादि के व्यापार से भ्यापार। आत्मा में व्यापारी बना देगा क्या सद कहा जाता तुम्हारे द्वारा गलत है तुम्हारा प्रयोग दस बार सदेव भाई तुम्हारे द्वारा ऐसा कहा जाता है इमां सबके द्वारा देहादी नाम व्यापार आदि से बात मन बाणी है, मन है इनके द्वारा इनका जो व्यापार के द्वारा अब्याप्रिक आत्मा व्यापार नहीं आत्मा व्यापार रहित है निष्क्रिय आत्मा में तो आत्मा को कर्ता भोगता ये मानना असत है ठीक नहीं है सिद्धांत ने कहा भ्रांति निमित्तम तो सर्वो है भ्रांति के कारण तो सब कुछ हो जाता है आत्मा को करता भी मान सकते हैं भ्रांति के कारण किस कारण अज्ञान के कारण कहीं कहीं का वस्तु तो आरोप कर दिया जाता है भ्रांति के कारण ये तो हो सकता है माना ज्ञान के द्वारा नहीं हो सकता ज्ञान पूर्वक नहीं हो सकता भ्रांति निमित्त तो कुछ भी हो सकता है मनुष्यों का दोषेंगे बोल देंगे सिद्ध हो सकेगा किंतु भ्रांति निमित्त भ्रांति निमित्तम तो सर्वों को से सब कुछ हो सकता कर्ता भोक्ता सब बन सकता है के कर्म अन्य के कर्म अन्य का आरोप कर दिया कर्ता बना दिया अंडे को मिलने वाला फल अन्य बना दिया होता कहीं का कहीं ये तो कुछ भी हो सकता है किंतु तो बुद्धिपूर्वक नहीं हो सकता कैसे भ्रांतिरवी तक कैसे होता था? देखा है यथा स्वप्न में आयाम देखा गया जे स्वप्न है भ्रांतिरवी तक माने आत्मा करता है? नहीं उसको करता सिद्ध कर दिया जाता वहां करता रूपे देखा जाता है फलभोक्ता रूपे वहां भी सुखी दुखी होता है देखा है वह है और जादू में देखा गया है अन्य क्रिया अन्य आरोप करते हुए देखा गया है माया पे देखा गया माया बने जादू इंद्रजाद ये भ्रांति वितक सब कुछ होता है यदा स्वप्ने मायाम चाहिए स्वप्न में सब आत्मा ही बनता है आत्मा ही देखता है आत्मा ही दृश्य दृष्टा दृष्टि सब आत्मा ही दिखाई पड़ता है वहां भ्रांति वित सारा वस्तु तो दिखाई पड़ते कोई वस्तु है नहीं क्यों तो सब दिख रहे हैं देख रहा है, सारी सारे दिख रहे नदी ताला पहाड़ सारे दिख रहे भी तक है ज्ञान भी तक है ऐसे तो हो सकता है कि बुद्धि अन्य का कर्म अन्य का आरोप करना ठीक नहीं आत्मकर्ता नहीं होता है देहादी के कर्म से आत्मा आत्मकर् कर्तृत्व तो नहीं आ सकता इस का न तो देहादी आत्म प्रत्यय भ्रांति संतान विच्छेदेश सुसूप्ति समाध्यादिशु कर्तृत्व तो भोक्तृत्वादी अनर्थम उपलब्ध थेगा ना उपलब्ध उस काल में उपलब्ध नहीं होते आत्मा में कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो अनर्थ है कर्तरत्व तो कर्तृत्व फलभोक्तृत्व तो भी नहीं देखा कहा सुक्ति काल में हो जाता है और आत्मा में आत्मबुद्धि समाप्त तो हो गया किस काल में सुशुक्ति अवस्था में शरीराज में आत्मबुद्धि नहीं वहां और समाधि में शरीराज में आत्मबुद्धि नहीं है उस काल में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं दिखता भ्रांति जब तक स्वप्न जागृत स्वप्न भ्रांति शरीर आदि खड़े हैं तो इनके होने पर आत्मा में कर्तृत्व हो दिख रहा है और सुसुप्ति समाधि आदि में नहीं आया शरीर आदि का संबंध कटा हुआ है वहां संबंध अच्छा कट गया है इस काल में आत्मा में नहीं दिखता कहा तो देहादि आत्म प्रत्यय भ्रांति संतान विषय देहादि में जो बुद्धि के भ्रांति हो रही है ये जो संतान धारा चल रहा है अहम मनुष्य अहम मनुष्य चल रहा था का जागरण स्वप्न में चल रहा है इसके विच्छेद हो जाने पर किस में सुसुप्ति में वहाँ शरीर ही नहीं तो हम मनुष्य नहीं बोल सकता सुाधि में शरीर भाव में होता नहीं वहाँ हो। आत्मा तो है तो शरीर भाव में नहीं होता तो शरीर भाव में दो ही स्थान है जागरूक स्व दो स्थान में होता है होने पर मान यहाँ आत्मा में शरीर शरीर में आत्मबुद्धि हो जाती है हम मनुष्य बुद्धि हो रही है जहाँ शरीर नहीं दिखते सुसुप्ति में वहां विच्छेद हो गया भ्रांति ज्ञान संबंधी धारा उस काल में सुसूप्ति समाधि समा... तो आदि सुसुक्ति है समाधि आदि समय में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अनर्थ न उपलब्धते पूर्व नकार कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अनर्थ आत्मा में उपलब्ध नहीं होता शरीर के साथ जब तादात में कर जाता है तभी कर्तृत्व भोक्तृत्व आरोप कर लेता अपने शरीर के धर्म को आरोप कर जाता है शरीर का विच्छेद हो जाता है जब प्रतिदिन का अनुभव है तो प्रतिदिन का अनुभव है आत्मा में कर्तृत्व उस काल में नहीं दिखता फिर जागृत शरीर में आ गया जागृत शरीर में आ गया फिर कर्तृत्व आ गया उपाधि का एक आत्मा में वास्तविक नहीं है माने मान भ्रांति अन्य का धर्म अन्य का आरोप धर्म भ्रांति है तस्मात भ्रांति निमित्त भ्रांति प्रत्यय निमित्त एवं एवं संसार वर्ग संसार जो भ्रम होगा ना नहीं मेरा पहला जो आ रहा है ये क्या है भ्रांति बुद्धि निमित्त की है ये प्रत्ययन बुद्धि भ्रांति बुद्धि निमित्त की यह संसार भ्रम मई मे, मेरा पना मैं मनुष्यदि हूं इत्यादि तो मेरे ये मेरे शो मेरे वो मेरे सारा देश मेरा अमुख मेरा सारा संसार में मेरा पना शरीर में मई पना मई मेरा पना अहमता मोहम्मद आज बोलते हैं ये भ्रांति निमित्त है तस्मात भ्रांति प्रत्यय एव अयम संसार भ्रम का भ्रांति ज्ञान कारण भ्रांति क्या शरीर में आत्मबुद्धि होता है तो मई बुद्धि और अन्य में, में मेरा बुद्धि है शरीर से संबंध कट गया कहा सुबह में अथवा समाधि आदि में समाधि में न जा सके सुस्मुद्ध तो अनुभव है सबको प्रतिदिन जाते हैं तो उस काल में भी मई मेरा होना चाहिए था वहां मई भी नहीं मेरा भी नहीं है शरीर को मई नहीं बोलता शरीर है क्या मई बोलेगा अन्य को मेरा क्यों कोई है ही नहीं उस काल में भ्रांति तो निमितक है सारा ठीक है तस्मात भ्रांति बने अज्ञान भ्रांति प्रत्य निमित्तम जैसे रज्जु में सर्वबुद्धि भ्रांति निमितक है अज्ञानिमितक है ठीक इस प्रकार तस्मात भ्रांति प्रत्यनिमित्त है अयम संसार भ्रमो न तो परमार्थ वास्तविक संसार भ्रम है ही आत्मा में न शरीर है न मय है मेरा है। ममता से रहित वास्तव में जब शरीर पे चिपड जाता है मैं करके जाता है तो सब ये होता है अज्ञान वश किसका अज्ञान अपना आ गया जैसे रज्जू के अज्ञानवश सर्वबुद्धि हो जाती है इस प्रकार स्वयं का अज्ञान के कारण मई मेरा अपना जाता है भ्रांतिक वह संसार है न तो परमार्थ वास्तविक नहीं है संसार रजु के कल्पित रजु में कल्पित सर्व वास्तविक नहीं मान सकते ठीक इस प्रकार संसार है दर्शनात दर्शनात् अत्यंतरव आत्मज्ञान समय दर्शन अहम ब्रह्मा ज्ञान है ये ज्ञान से अत्यंत प्रभाव अब फिर दोबारा आने सकता संसार अत्यंत अत्यंतरा होगा इसका अभाव होगा फिर दोबारा आने सकता संसार आत्मज्ञान के द्वारा प्रबल चाहिए असंख्य शास्त्र प्रबल चाहिए आपको असंघा शास्त्र के लिए ये सिद्ध हुआ सारा अंश यही हुआ आत्मज्ञान से मोक्ष है संसार का उप्रम होना भी मोक्ष है एक मेरा अपना समाप्त तो होना ही मोक्ष है तो मोक्ष आत्मज्ञान से है कर्म से नहीं है कर्म व्यर्थ भी नहीं है पूर्व काल में कर्म की आवश्यकता है वही कर्म करके अंतकर्म शुद्धि के माध्यम से वहां पहुंचा हुआ होता है वृक्ष करता है तो अंतिम चोर से करता है या पहले वाले चोट से करता है जो कुलाड़ा मारते हैं वृक्ष में कौन से कटेगा अंतिम चोर से द्वे दिभाव वृक्ष कट्टे द्वै दिभाव दो हो दो टुकड़ा होना है कब होता है अंतिम चोर के बाद क्या पहले वाले दर्शा है क्या नहीं।, नहीं करते करते करते कटा है इसी वह कर्म भी चाहिए उपासना भी चाहिए तब जाके ज्ञान हो रहा है एक नहीं है यानी कि ज्ञान से मोक्ष है वैसा बोला है बैठने से काम नहीं चलेगा हम किस स्थिति में है? हमारे कहां पर स्थिति है वहां से आप ही ठीक है आपके विषय समाप्त तो हो शरीर में आत्मबुद्धि भी समाप्त तो हो गई हो तब तो ज्ञान मात्र से आपको मुख्य मिल जाएगा ठीक है विषय तो शक्ति के गहरे में आप पड़े हो स्वर्गादी विषय चाहिए तो स्थिति में ज्ञान में बैठे बैठेगा मुझला कर्म करना पड़ेगा शास्त्रीय कर्म करना पड़ेगा और विषय शक्ति तो नहीं है किन्तु देहात्म बुद्धि है तब उपासना करनी पड़ेगी स्थिति में अंशांश भाव में जाना होगा शरीर से आत्मबुद्धि त्याग करके यानी जीव कोटि में जाकर चलना पड़ेगा है हनुमान जी से एक बार रामचंद्र जी पूछा तुम कौन हो तो हनुमान जी ने तीन उत्तर दिया है तीन प्रकार आप जो समझे वो उत्तर ले मेरे से। देह दृष्टि दासोश नहीं है यदि देह दृष्टि से आप पूछ रहे हनुमान देह शरीर तो मैं आपका सेवक हूं आप स्वामी हैं देहा दृष्टि दासोस नहीं है जीव दृष्टि तथा पूछ यदि दीव दृष्टि से पूछ रहे तुम कौन हो शरीर से पृथक करके मुझे पूछ रहा हो तुम कौन करके पूछ रहे मैं जीव हूं आप मैं अंश हूं आप अंशी हैं मैं जीव हूं आप ईश्वर है बात यही है अंशांश जीव ईश्वर शरीर बाप से पूछते हो तो मैं सेवक हूं आप स्वामी हैं मैं हनुमान हूं जिसका नाम हनुमान हुआ है शरीर को लेकर बोला गया आप राम शरीर को लेकर अब स्वामी मैं सेवक हूं जीव दृष्टि पूछता मैं अंश हूं आप अंशी मैं जीव हूं आप ईश्वर हैं और तत्व दृष्टि वास्तविक दृष्टि से पूछते हैं तत्व दृष्टिया में वह तत्व दृष्टि में आप ही हूँ इसी वे निश्चित मधि निश्चित तीन ती संबंध है आपके साथ मेरा शरीर से संबंध सभ्य स्वाम विभाव में है सभ्य सेवक भाव में है और जीव को लेकर संबंध अंशांशी भाव में है और आत्माभाव से संबंध एक ही है संबंध ये अभेद है ऐसा यही है सबके साथ यही है तो हम जहां पर बैठे हैं वहीं से चलना अच्छा होगा साधना अपना लेकर ये कहना है ठीक हो गए ना बोली ठीक है कथम तरित तो है आत्मा आत्मने कर्तृत्व आदि स्वीकृतम फिर आत्मा में कर्तृत्व तुमने कैसे स्वीकार किया सिद्धांत पूछते हैं शरीर आदि के कर्तृत्व को मैं करता भोगता बोल रहा है कर्मकारी लोग बोल रहे हैं सब आपने कैसे स्वीकार किया तो नहीं बुद्धिस्तम मीमांसा कहते बुद्धि में कर्ता मानना ही इस नहीं है आत्मा में कर्तित्व तो मानना करता आत्मा भी मानना पड़ेगा तो आप भी तो कर्ता बोक्ता मानते आप आत्मा को स्थान स्थान पर तो यदि आत्मा में कर्तृत्व तो नहीं है तो कैसे कर्ता मानते आप आत्मा को फिर मानी वेदांत को पूछ रहे मीमांसा बुद्धि में मानना ठीक नहीं बुद्धिता दे सब कर्तृत्व बुद्धि में कर्तृत्व मानना ठीक नहीं है तो आत्मा में कर्तित्व आपको भी मानना पड़ेगा मानते हैं तो सिद्धांत कर दिया अभाव जब जीवावस्था में होता है ना उस काल में कर्तृत्व माना है किस अवस्था में ब्रह्म सूत्र कर्ता शास्त्र पूर्वी ने, ने लाकर कर दिया आत्मा को कर्ता माना हुआ है ब्यास जी सूत्र लिख दिया शास्त्र के अर्थशाली कर रहा तो है एक एक काम में यदि तो शास्त्र है यदि कुछ उसके कहा हुआ करने वाला नहीं होगा तो कौन कर्ता माना जाएगा उसके को तो एक नहीं होगा श्रुति अप्रमाणित हो जाएगी स्वर्गाम व्यर्थ हो जाएंगे व्यर्थ होने पर शुद्धि व्यर्थ हो जाएगी अप्रामिक हो जाएगी ने लिखा है कर्ता शास्त्र तो अर्थवक्तवर लिखा वो मीमांसा बोल रहे हैं ब्याशी राय कर्ता है वो शास्त्र को अर्थसाली बनाने के लिए किसके लिए राथा राथा। तो यही स्वर्गाम बाकी आदि है उनको अर्थवान बनाने के लिए कर्ता पानना पड़ता है ये कहा मीमांसा ने कहा न्याय आप यहां पर नहीं युक्ति है ये तो सिद्धांत कह रहे हैं भ्रांति निमित्तक है जो आत्मा को कर्ता माना क्या निमितक है भ्रांति निमित्त भ्रांति निमित्त सर्वोपद्धित का कर्ता भोक्ता सब सिद्ध होता है आत्मा को कर्ता भी कहा है अकर्ता भी कहा है भोक्ता भी कहा अभोक्ता भी कहा ऐसे विरोधी वादे आते हैं समय माने औपाधिक काल में कर्ता माना जाता है उपाधि में आत्मबुद्धि करता है तो करता और अपने स्वरूप में आत्मबुद्धि करता है तो अकर्ता स्थिति है कर्तृत्वादि तो आत्मा, आत्मा ने भ्रांतम इत्या कर्तृत्वादी आत्मा में जो भाषा है ना भ्रांति निमित्त है किस निमृतक है वास्तविक नहीं है कर्तृत्वादी आत्मा में भ्रांति भ्रांतिमूलक है वो जैसे रजो में सर्पब बुद्धि होना भ्रांतिमूलक है ठीक इस प्रकार यथा इत्यादि कहा था, था? वाष् में यथा तो स्वप्न मायाम का जिस प्रकार स्वप्न में भ्रांति आत्मा में कर्तृत्वादि दिखता है माया जादूगर जो दिखाता है वहां भी दिखता है कर्तृत्व माया के बल से इस प्रकार यहाँ आत्मा पे भी ऐसे है, है? मिथ्या ज्ञान कृतम आत्मनि कर्तृत्वादी इत्यत्री मिथ्या ज्ञान के कारण झूठा ज्ञान सही राज्य में आत्मबुद्धि झूठा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, है। उसी के कारण से कर्तृत्व आदि धर्म आत्मा पे दिख है काम करने वाले यह है और आत्माकर्ता माना जा रहा है इसमें चिपट गया है अहम करके आगे मैं भिन्न बुद्धि नहीं है तभी कर्तृत्व दिखता है मिथ्या ज्ञान कृतम आत्मा ने कर्तृत्व आदि मिथ्या ज्ञान के कारण ही आत्मा में कर्तृत्व आदि है उसी के द्वारा किया हुआ थी। है ये इस विषय में व्यक्ति व्यक्त दिखाते हैं जिस काल में मिथ्या ज्ञान नहीं है शरीर में आत्मबुद्धि नहीं है उस काल में कर्तृत्व तो भी नहीं कहां सुसुक्ति समाधि आदि है कहां देखा वहां में आत्मबुद्धि नहीं तो कर्तृत्व आदि भी नहीं जब शरीर आदमी आत्मबुद्धि होती है उस काल में कर्तृत्व आदि कहां जागरूक स्वप्न मिथ्या ज्ञानपूर्वक है भ्रांति मूल है ना था नहादि प्रत्येक संतान विच्छेद जिस काल में देहादि में जो आत्मबुद्धि जो धारा चल रही थी अहम मनुष्य अहम मनुष्य आदि तो यह विच्छेद जिस अवस्था में हो जाती है यह धारा समाप्त हो जाती है कहा सुसूप समाधि आदि में कर्तृत्व भक्तृत्व आदि अन्य न उपलब्ध थे कर्तव्य भक्त जो अनर्थ है हाँ वो प्राप्त नहीं होता वहाँ उपलब्धि नहीं होती ठीक कहा उक्त तो विद्रेय का फल कसा सुसुक्ति आदि में आत्मा में कर्तृत्व आदि नहीं दिखता तो विद्रेय दिखाया शरीर में आत्मबुद्धि नहीं है उसका उस अवस्था में आत्माओं में कर्तृत्व बुद्धि भी नहीं है किसको फल का कथन करते है, तस्माद इत्यादि कहा हाँ, तस्माद भ्रांति प्रत्येक निमित्त है एव संसार यह संसार रूप जो फल है ना धर्म जो मिलता है भ्रांति प्रत्येक निमित्ते शरीर आदमी आत्मबुद्धि के कारण होता किस कारण से न तो परमार्थ वास्तविक नहीं है सम्यक दर्शन इसलिए दर्शन से भ्रम जो हो रहा है संसारी भ्रम नहीं मेरा पना जो आ रहा है पूरे संसार में ये आत्मज्ञान से ही उपराब हो जाता अभाव हो जाता है इसका ठीक ठीक कहा संसार ब्रह्म से अविद्या संसार जो ब्रह्म है यह अविद्या ज्ञान के कारण है परम प्रकृत परम प्रकृति आत्मा ही आत्मज्ञान से मोक्ष कहा हुआ था ये चल रहा था प्रसंग सिद्धांत ने कहा था ना मोक्ष के विषय में आत्मज्ञान से मोक्षा मैं वहां का ही नहीं कर्म से मोक्ष चल रहा परम प्रकृति जो था उपसंहार करते समय सम्यक ज्ञान दर्शनाथ अत्यंत में उपरम है सिद्ध संव्यक ज्ञान से ही अत्यंत उपरां होता है संसार का आत्मज्ञान समय ज्ञान एक ही ज्ञान है अहम ब्रह्मात्मी ज्ञान जीवात्मा परमात्मा का एक ही ज्ञान यही होता है संव्यक ज्ञान तो इसे संसार को उपरां बने अभाव हो जाना सिद्ध तो हो जाता है आत्मज्ञान शील होगा बाकी से कर्म से संसार का अभाव नहीं हो सकता और बढ़ेगा एक कर्म का बल एक जन्म लेगा तो उस जन्म में जाने कितने कर्म का डालेगा एक ही दिन में न जाने कितने कर्म करता है स्वर्ग जाने वाला कर्म नरक जाने वाला कई करता है प्रात काल संध्या बंधन आदि किया स्त्रोत्र आदि पाठ किया दिन में किसी को कि वाला घटवा तो एक ही फल होगा क्या दोनों का भिन्न भिन्न फल होने, भिन्न शरीर दान करना पड़ेगा एक ही दिन में न जाने कितने प्रकार कर्म कर जाता है जन्म की बात तो छोड़ो और कितने जन्म भर के कर्म कितने हो जाएंगे उसके खाते में कितने होंगे इतने भोगते भोगते कितने शरीर लेना वो इतने शरीर आते आते कितना कर्म कर डाले का कर्म समोक्ष नहीं है ज्ञान समोक्ष है समय हो गया है मेरा